पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोगी रहते हैं वे सिर्फ दूध और अफीम खाते हैं और हठयोग करते हैं रोटी भात यह कुछ नहीं खाते अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं हैं श्री रामकृष्ण जब पंचवटी के पास गए थे तब वे हठयोगी से बातचीत करके आए थे हठयोगी ने राखाल से कहा था परमहंस जी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना श्री रामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब उनसे कहा जाएगा हठ योगी श्री राम कृष्ण से आपने राखाल से क्या कहा था श्री राम कृष्ण कहा था बाबुओं से कहूँगा अगर वे कुछ देंगे तो दे देंगे परंतु क्यों रामकृष्णाली से तुम शायद उन्हें लाइक पसंद नहीं करते प्राण कृष्ण चुपचाप बैठे रहे हठयोगी चला जाता है श्री कृष्ण की बातचीत होने लगी श्री कृष्ण कुछन प्राण कृष्णादि भक्तों से और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए सत्य ही परमात्मा की प्राप्ति होती है सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है मेरे तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है पहले बहुत थी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 बहुत दिन हुए वैष्णोचरण ने कहा था आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा अब देख रहा हूं अनेक रूपों में वही विचलन कर रहे हैं कभी साधु के रूप में कभी छल रूप में और कभी खल रूप में इसीलिए कहता हूं, साधु रूपी नारायण छल रूपी नारायण खल रूपी नारायण लुच्चा नारायण अब चिंता है सबको किस तरह भोजन कराया जाए सबको भोजन कराने की इच्छा होती है इसलिए एक एक आदमी को यहाँ रखकर भोजन कराता हूँ प्राण कृष्ण मास्टर को देखकर कर सहार से, अच्छा आदमी है श्री राम कृष्ण जी महाराज नाव से उतरकर ही दम लिया श्री राम कृष्ण हंसते हुए क्या हुआ प्राण कृष्ण ये नाव पर चढ़े थे जरा सी लहर की टक्कर लगी और इन्होंने कहा उतार दो हमको मास्टर से किस तरह फिर आया मास्टर साहसी पैदल चलकर